ओम भी भद्रंकर्णे शृणुयामदेवा भद्रम पशे मजजार शस्तनूमदीतु स्वस्ती न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्ती नर्क्षो अरिष्टनेमि अरिषनेमी स्वस्ति नो शांति शांति शाति शाति शंकर शंकरचार्यवं बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवनपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिनेोम पदव्यादेहाय नमः नम शांति शांति शांति अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद का आज आरंभ होना है अथर्वेद की मुंडक उपनिषद भी है मंत्र भाग की ब्राह्मण भाग की, प्रश्न उपनिषद है मुंडक उपनिषद का व्याख्यान रूप माना जाता है प्रश्न उपनिषद को मंत्र ब्राह्मण उभय रूप है वेद मंत्रात्मक वेद माना जाता है व्याख्यय और ब्राह्मण भागात्मक वेद को माना जाता है व्याख्यान तो अथर्व वेद के मंत्रात्मक मुंडक उपनिषद को व्याख्य माना जाएगा और प्रश्न प्रश्नोपनिषद ब्राह्मण भाग के होने से व्याख्यान होगा इन दोनों उपनिषदों में व्याखेय व्याख्यान भाव संबंध है इसे टीकाकार भाष्य के अवतरण में कह रहे हैं मुंडक उपनिषद के साथ प्रश्न उपनिषद की पुनरुक्ति की आशंका करके समाधान करते हुए ये बताया जा रहा है तो भाष्य को देखिए क्या टीका को देखिए अथर्वणे ब्रह्मा देवानाम इत्यादि देवाना रेव आत्मतत्व निर्णीवात तत्रेव इह साधन न इति इति इह साधन त्राह्मण्य तरण प्राणुपाशना पौनरुक्त अथर्व वेद में ब्रह्मा देवानाम इत्यादि प्रथम मंत्र है उपनिषद में अथर्व वेद की जो मुंडकोपनिषद वो भी अथर्व वेद कहलाएगी वो मंत्र भाग है उपनिषद और उसका प्रथम मंत्र है ब्रह्मा देवानाम इत्यादि और आदि शब्द से मुंडक उपनिषद के बाकी जो मंत्र हैं उनको लेना है उन सब मंत्रों से क्या हुआ कहते मंत्र रेव से निर्णित तो अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद के मंत्रों द्वारा ही आत्मस्वरूप का निर्धारण हो चुका है निर्णित निर्णय किया गया तो ब्राह्मणेन त्रव ब्राह्मणे नदअभिधान तने फिर उसी अथर्ववेद में मंत्र भाग के द्वारा उक्त जो आत्मतत्व है उसी का ब्राह्मण भाग के द्वारा फिर से कथन यह पुनरुक्ति दोष है ये कह रहे हैं कि तत्र यानी अथर्वेद में ही ब्राह्मण ये जो प्रश्न उपनिषदात्मक ब्राह्मण भाग है इस ब्राह्मण भाग से तद में में है आत्मतत्वम उसका अभिधान यानी कथन जो अथर्ववेद के मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद के द्वारा उक्त आत्मतत्व है उसी का अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग द्वारा कथन यह पुनरुक्तम भवे ऐसे लगाना तो पुनरुक्त हो जाएगा इस प्रकार की आशंका हुई अब इस आशंका का समाधान जिस अभिप्राय से किया जा रहा है वह अभिप्राय भाष्यकार भगवान का स्पष्ट करते हुए टीकाकार मंत्रोक्त अर्थस्य इत्यादि भाष्य का अवतरण लिख रहे है ये जो भाष्य में प्रथम वाक्य भाष्यकार भगवान लिख रहे हैं वह इस आशंका का समाधान करने के लिए मुंडकोपनिषद के साथ प्रश्नोपनिषद के पुनरुक्ति की आशंका का निराकरण करने के लिए संबंध भाष्य का प्रथम वाक्य भास्कर भगवान लिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि तस्येव इह विस्तरेण प्राण उपासनादी साधन साहित्यन अभिधा तो तस्वीरधा ऐसा ऐसान्वय करिए बीच में विस्तरेण पद का अर्थ किया प्राण प्राणुपासनाद साधन साहित्यन ले अन्वय है विस्तरेण नभिधा न इति पौनरुक्तन भगवान्ष्यकार भाष्यकार का विशेषण है कि इसमें तस्य शब्द से ग्रहण करना मंत्रोक्त अर्थ को तो मंत्र याने मुंडकूपनिषद तो मुंडक उपनिषद के द्वारा उक्त जो अर्थ है आत्मतत्व और उस आत्मतत्व के द्वारा आत्मतत्व मुंडक उपनिषद के द्वारा उक्त जो आत्मतत्व रूप अर्थ है उसी का तस्वीन आत्मतत्व का ही कथन प्रतिपादन मुंडक उपनिषद में हुआ और प्रश्नोक उपनिषद में भी किया जा रहा है लेकिन थोड़ा अंतर है वहां संक्षेप में है यह विस्तार से है व्याख्यान तो विस्तार होता है व्याख्या ग्रंथ में संक्षेप में जिस अर्थ का कथन होता है उसी का विस्तार से कथन व्याख्यान कहलाता है वो तो व्याख्यान पुनरुक्ति नहीं मानी जाती संक्षेप से उक्त अर्थ का विस्तार से कथन वो व्याख्यान हुआ वो व्याख्य ग्रंथ में उक्त जो अर्थ है उसी का व्याख्यान होता है मूल उपनिषद में उक्त जो अर्थ है उसी का भाष्य में कथन होता है तो पुनरुक्ति थोड़ी मानी जाती है वो स्पष्टीकरण है विस्तार से आ, मूल अर्थ का वर्णन है विस्तार से इसलिए पुनरुक्ति नहीं है ऐसे ही मुंडक उपनिषद में उक्त अर्थ का ही विस्तार से वर्णन प्रश्न उपनिषद में होने से पुनरुक्ति नहीं है ऐसा बताते हुए भगवान भाष्यकार ये संबंध भाष्य का प्रारंभ करते हैं इस दृष्टि से लिखते हैं कि तस्व इसमें तस् शब्द से मुंडक उपनिषद उक्त अर्थ को लेना तो मुंडक उपनिषद उक्त अर्थ का ही यह शब्द से ग्रहण करना प्रश्न उपनिषद को तो प्रश्न उपनिषदी विस्तरेण अभिधानात विस्तार से कथन होने से वो विस्तार का प्रकार क्या है तो कहते हैं विस्तरेण शब्द का स्पष्टीकरण करते हैं प्राण उपासनादि साधन साहित्येन ये विस्तार है मुंडक उपनिषद में अक्षर पुरुष नाम से आत्मतत्व का तो खूब विश्लेषण हुआ लेकिन वहा संक्षेप में केवल उपासना का संकेत हुआ है जो अक्षर पुरुष के ज्ञान की साधनभूत ओंकार उपासनादि है वहां दो विद्याएं बताई गई पराविद्या अपराविद्या उसमें से अपराविद्या के अवान्तर दो प्रकार हैं कर्म उपासना कर्म का विस्तार से वर्णन कर्म कांड में है और उपासना रूपा जो अपरा है पराविद्या की पराविद्या है अक्षर विद्या अक्षर है आत्मतत्व तो आत्मतत्व विद्या तो पराविद्या हुई उसकी साधन भूता जो अपरा विद्या विशेष उपासना है उसका संकेत मात्र मूल मंत्र मुंडक उपनिषद में है विस्तार से वर्णन नहीं है और यहां पर प्राण उपासना आदि रूप जो अपराविद्या है उसका विस्तार से वर्णन करते हुए पराविद्या को भी बताया जा रहा है ये हुआ विस्तर तो विस्तरना यानी प्राण उपासना उपासनादि जो साधन है पराविद्या के प्राण उपासना उपासनादि है अपराविद्या वो है पराविद्या के साधन तो प्राण उपासना उपासनादि रूप जो पराविद्या के साधन है उसके साथ आत्मतत्व का अभिधान होने के कारण न पौनरुक्त्यम पुनरुक्ति नामक दोष नहीं है मूल में जिसका पूरा स्पष्टीकरण नहीं हुआ जिस अंश का उस अंश का स्पष्टीकरण मुंडक उपनिषद में हो रहा है प्राण उपासनादि का इसलिए कोई पुनरुक्ति नहीं है ये बताते हुए भगवान भाष्यकार अवतारियती ब्राह्मणम अवतार अनेम ये ब्राह्मण उप जो प्रश्न उपनिषद है उसका अवतरण लिखते हैं मंत्रेति मंत्र इत्यादि वाक्य से तो भाष्य में है मंत्रोक्त अर्थस्य विस्तरानुवादी इद्राह्मण आरभ्यते मंत्र के द्वारा उक्त अर्थ का विस्तार का विस्तार से अनुवाद यानि कथन करना जिसका शील है स्वभाव है ऐसा इदम ब्राह्मणम यानि प्रश्नोपनिषदात्मक ब्राह्मण ग्रंथ का आरंभ किया जाता है अनुवादी में शील अर्थ में निनी प्रत्यय है तो विस्तार अनुवादी का निकलेगा विस्तार से यानी प्राणुपासनादि साधन के साथ मंत्रुक्त अर्थ का अनुवाद यानी अभिधान करना सील है स्वभाव है जिस ब्राह्मण का यानि प्रश्नोपनिषद का ऐसे प्रश्नोपनिषद आरंभ की जाती है ऐसी प्रश्नोपनिषद का आरंभ किया जाता है ये जो विस्तर अनुवादी एक पद है न इस वाक्य में मंत्रोक्तस्य अर्थस्य से विस्तर अनुवादी इदम ब्राह्मणम आरभ्य पद समूह रूप वाक्य में व्याख्यय पद टीकाकार को एक प्रतीत हो रहा है वो विस्तर अनुवादी यह पद इसका व्याख्यान टीकाकार समझते हैं आवश्यक इसलिए उसका व्याख्यान कर रहे हैं विस्तरी ये प्रतीक लेकर के प्रश्नोपनिषद मुंडक उपनिषद उक्त अर्थ का विस्तार से कथन कर रहा है ये कह रहे है ना तो प्रश्नोपनिषद में छह प्रश्न हैं तो उसमें से उन प्रश्नों में से मुंडक उपनिषद के कौन से मन, आ, मंत्रों का कौन से प्रश्न से कथन हो रहा है इसे टीकाकार बता रहे हैं विस्तर अनुवादी इस पद की व्याख्या करते हुए टीकाकार तो मंत्र ही द्वे वेदितव्ये इति तत्र दें विपरा अभिधेया इति उक्तम तो मंत्रे यने मुंडक उपनिषद उपनषि मंत्रे शब्द का मंत्र मे यने मुंडक उपनष मे दें इति चाहता तो ये बताया गया कि दो विद्याएं हैं पराविद्या और अपरा फिर उसमें अपराविद्या कौन सी है इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि अपरा ऋग्वेदादि अभिधेया तो ऋग्वेदादि अभिधेया का मतलब ऋग्वेदादि के द्वारा कही जाने वाली हम हाँ। ऋग्वेदादि तो शब्द से लेना ऋग्वेदादि का कर्म कांड ऋग्वेदादि तो जो अनुष्ठे अर्थ को बताने वाला भाग है उससे कही जाने वाली विद्या वो अपरा विद्या है। और उसके भी अवान्तर दो भेद है उसे आगे कह रहे हैं साच सा यानी ऋग्वेदादि अभिधे रूपा अपरा सात विद्या कर्म रूपा उपासना रूपा चो तो अपराद्या के ये दो अवांतर भेद हो गए कर्म और उपासना उनमें से कहते हैं कर्मरूप जो अपरा विद्या है इसे तो बता दिया गया कर्म कांड में विस्तार से उपासना रूप विद्या का वर्णन मुंडक उपनिषद के दूसरे और तीसरे प्रश्न से हो रहा है ये लिखते हैं कि तत्र दुतिय प्रश्नाभ्याम तत्र त्रद्वितया इसमें तत्र का अर्थ है तयो हो विद्यो हो मध्य ये जो अपरा विद्या दो प्रकार की बताई उस दो प्रकार की अपरा विद्या में से जो द्वितीय विद्या है तो अपरा विद्या के दो प्रकार हैं कर्म और उपासना उसमें द्वितीय मानी जाएगी उपासना प्रथम मानी जाएगी कर्म अपरा विद्या में जो दो प्रकार बता उसमें से द्वितीय प्रकार है उपासना प्रथम प्रकार है कर्म तो तत्र द्वितीया का अर्थ है दो प्रकार की अपरा विद्या में से जो द्वितीय विद्या है दूसरे प्रकार की विद्या है ने उपासना है उस उपासना रूप अपरा विद्या को मुंडकोक्त बताने के लिए दो मंत्र हैं दूतिया द्वितीय प्रश्नाभ्याम तो द्वितीय प्र, प्रश्नाभ्याम इसमें द्विवचन होने से एक द्वितीय और द्वितीय के अनंतर आने वाला तृतीय ऐसे दो प्रश्न लेना द्वितीय प्रश्न और तृतीय प्रश्न इन दो प्रश्नों से उपासना रूपा अपरा विद्या को बताया जा रहा है और आद्या यानी अपरा विद्या में जो प्रथम विद्या है वो कर्मरूपा विद्या है उसे कहते हैं कर्मकांडे विवृता कर्मकांड में बताया गया है यते, इसलिए यह यानि प्रश्नोपनिषद ही मुंडक उपनिषद के व्याख्यान रूप प्रश्नोपनिषद में इसका विवरण नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसका विस्तार से वर्णन कर्म में हो गया है तो दूसरे और तीसरे प्रश्न से अपरा विद्या के द्वितीय अंश का वर्णन होगा प्रथम प्रश्न से क्या होगा तो प्रथम प्रश्न के विषय में कहते हैं कि उभयो हो फलंतु ततो वैराग्यार्थम प्रथम प्रश्ने स्पष्टी तो उभयो फलम इसमें उभय शब्द से लेना अपराविद्या के दोनों प्रकारों को तो अपराविद्या के दो प्रकार है कर्म और उपासना तो कर्म और उपासना के जो फल है कर्म फल और उपासना का फल संसार है जो अभ्युदय फला उपासनाएं हैं चांद उपनिषद में फल भेद से उपासना के अवांतर तीन भेद की ना पहले तो दो भेद हैं। उसको लेकर के कि कर्मांग अवबद्ध उपासना स्वतंत्र उपासना कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं तो कर्मफल समृद्धि फला उपासनाएं हैं वे छांदों की उपनिषद के पहले और दूसरे अध्याय में विशेष करके वर्णित है और स्वतंत्र फला जो उपासनाएं हैं उनके भी अवान्तर दो भेद हैं एक अभ्युदय फला अभ्युदय फला में स्वतंत्र उपासना का मात्र फल संसार उत्कर्ष वह अभ्युदय फला उपासनाएं कहलाती हैं और दूसरी है स्वतंत्र उपासना में क्रम मुक्ति फला जो शांडिल्य विद्यादि हैं उनका ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा विधेय कैवल्य रूपी क्रम मुक्ति फल है ऐसी तीन प्रकार की उपासनाएं बताइए है ना उनमें से यहां पर लेना कर्मांग कर्म और कर्मांग ओबद्ध उपासना और स्वतंत्र उपासना में जो अभ्युदय फला उपासना है इनसे वैराग्य इनके फल से वैराग्य के लिए प्रथम प्रश्न में इनके फल का वर्णन है इसलिए उभयो यानी कर्म और दूसरे इसमें लेना कर्मांग उपासना तथा स्वतंत्र उपासना में अभ्युदय फला जो उपासना जिनका संसार अंतपाती ही फल है मुक्ति फल नहीं है ऐसी उपासना इनका इनके फल से एक एक अधिकारी को वैराग्य हो जाए इस दृष्टि से कर्म फल तथा अभ्युदय फल को उपासना का जो अभ्युदय रूप फल है संसार तपाती उन दोनों का वर्णन किया जा रहा है तो फल से विरक्त होगा तो साधन भी छूट जाएगा ऐसा काम साधन है उस दृष्टि से प्रथम प्रश्न में जिससे विरक्त करना है जिससे वैराग्य ब्रह्म विद्या के अधिकारी में श्रुति प्राप्त कराना चाहती है उसका वर्णन करती है कि कर्म तथा उपासना रूप अपरा विद्या का ये फल है ये दिखाएगी <coughs> तो उभय फल प्रथम प्रश्ने स्पष्टीक्रियते क्रियते ऐसा अन्य करना उभल प्रथम प्रश्ने स्पष्टीक्रियते तो कर्म तथा अभ्युदय उपासना रूपी अपरा विद्याल का, का वर्णन स्पष्टीकरण प्रथम प्रश्न में क्यों किया जा रहा है तो कहते तत्व वैराग्या इसमें तत से लेना इन दोनों के फल को संसार अंत पाती रूपी फल से वैराग्य के लिए आगे हैं जो अपरा विद्या है। इसके लिए तो तीन प्रश्न हो गए एक प्रकार से अपरा विद्या के वर्णन के लिए दो और अपरा विद्या के फल का वर्णन करने के लिए एक प्रश्न ऐसे तीन प्रश्न अब बाकी के विषय में कहते हैं पर विद्याच अथ परा अपर विद्या यदअक्षर अगम्यते उपक्रम्य कृत्न मुंडकेना प्रतिपादि जो मुंडक उपनिषद में कही गई दो प्रकार की विद्याएं हैं परा अपरा उसमें से अपरा विद्या का तो संक्षेप से उसको सूचित मात्र किया है मुंडक उपनिषद में वर्णन स्पष्ट नहीं है और परा विद्या का पूरे मुंडक उपनिषद में वर्णन है इसलिए कहते पर विद्या पर विद्या कौन सी है तो कहते हैं अथ परा कहते है परा वो है ये तद अधिगम्यते तो यद्य तदक्षरम अभिगम्यदअक्षर तद शब्द का अर्थ है परब्रह्म और अधिगम्यते तो परब्रह्म की प्राप्ति जिस विद्या से होती है वह विद्या है पराविद्या विद्या प्राप्ति फला परब्रह्म का अर्थ है मोक्ष ब्रह्म भावच्च मोक्ष कहा गया है ना ब्रह्मस्वरूप मोक्ष है तो ब्रह्म का आत्म रूप से लाभ जिस विद्या से होता है वह विद्या पराविद्या है ऐसा मुंडक उपनिषद में कहा गया ये मुंडक उपनिषद का ही मंत्र है अथ परा ये अक्षरम अधिगम्यते। थे यहां से उपक्रम करके प्रारंभ करके कृत्ने मुंडकेना मुंडके प्रतिपादिता तो संपूर्ण मुंडक उपनिषद के द्वारा पराविद्या का वर्णन हुआ है आगे कहते हैं तत्रापि यथा तो तथा मुंडक उपनिषद में भी संपूर्ण मुंडक उपनिषद में पराविद्या का वर्णन तो बताया लेकिन कहते हैं थोड़ा अवान्तर यह है पूरे उपनिषद में बताए गए अर्थ का यहां अवशिष्ट तीन प्रश्नों में चौथा पांचवा और छठवा जो प्रश्न है इनमें वर्णन होगा तो उनमें से जो कहते तत्रापि यथा इत्यादि मंत्र उक्त अर्थस्य विस्तरार्थम चतुर्थ प्रश्न तो यथा सुदीप्तात पावकात पावकात्ष्फिंगा इत्यादि द्वितीय मुंडक में आया हुआ मंत्र है यह मंत्र और दिव्यो दिव्योमूर्त पुरुष यह मंत्र इन दोनों को लेना मंत्र द्वय शब्द से यथा सुदितात पावकात् अग्नि विश्वलिंग के दृष्टांत से यह समझाया गया है कि परमात्मा से जीवों की उत्पत्ति होती है जैसे अग्नि से विश्वलिंग यानी चिंगारिया अग्नि जैसी ही अनेकों प्रगट होती हैं, ऐसे परमात्मा से यह परमात्मा सदृश जीव प्रगट होता है, चेतन है परमात्मा चेतन ही जीव भी है समानता है और बाकी जीव की स्वरूपतः उत्पत्ति नहीं जीव की उपाधि जो कार्यक्रम संघात हैं उसके उत्पन्न होने से उपहित जीव में उपाधि की उत्पत्ति का आरोप करके कहा गया कि परमात्मा से यह जीव अग्नि के अग्नि से विश्वलिंगों की उत्पत्ति के तरह उत्पन्न होता है ये यथा सुदीप्तात इस मंत्र में बताया गया है इसका इस मंत्रार्थ का वर्णन भी चौथे प्रश्न में होगा और वो जो परमात्मा है जिससे जीवों की अग्नि से विश्वलिंगों की उत्पत्ति के तरह उत्पत्ति होती है वह कैसा है तो उसे बताया गया ये तद अद्रेशम इत्यादि मंत्र में बड़ा यानी दिव्य झमूर्त पुरुष इत्यादि रूप से चेतन निर्विकार चेतन रूप बताया गया है तो इन दो मंत्रों का यथा पावकात, इस मंत्र तथा दिव्यो हमूर्थ पुरूष यह मंत्र इन दोनों मंत्रों का व्याख्यान समझना चौथे प्रश्न को चौथा प्रश्न तथा उसका उत्तर ये होगा इन दो मंत्रों का व्याख्यान विस्तार तो तथा यथा इत्यादि मंत्र सुदीपता चतुर्थ प्रश्न ये हुआ आगे हैं पंचम प्रश्न के विषय में तो मुंडक उपनिषद में पर विद्या के साधन के रूप में ओंकार उपासना बताई गई है प्रणवो धनु शोहत्मा ब्रह्मतल लक्ष्य इत्यादि से उसका विस्तार से वर्णन प्रणव उपासना का करने के लिए यानी मुंडक उपनिषद के उस मंत्र का व्याख्यान करने के लिए पंचम प्रश्न तथा तो उसका उत्तर है इसे कहते हैं कि प्रणवो धनु इत्यत्र उक्त प्रणव उपासन विवरणार्थम पंचम प्रश्न उपाचवा प्रश्न है और बाकी मुंडक उपनिषद में एक मंत्र आता है ये तस्माद जायते प्राण इत्यादि मन सर्विंद्रिया और आदि शब्द से बाकी पूरी उपनिषद को लेना जो उक्त अर्थ है उसका वर्णन करने के लिए षष्ट प्रश्न और उसका उत्तर है इसे आगे कहते हैं कि ये तस्मात जायते प्राण इत्यादि न शेषेण मुंडकेना मुंडक उतर स्पष्टीकरण ष्ट प्रश्न ब्राह्मणं तद विस्तर अनुवादी तो इस प्रकार ये तस्माजाते प्राण इत्यादि अवशिष्ट मुंडकोपनिषद के द्वारा उक्त अर्थ का स्पष्टीकरण छठा मंत्र तथा तो उसका उत्तर होने से पूरा जो प्रश्न उपनिषद रूप ब्राह्मण भाग हुआ ये मुंडक उपनिषद रूपी मंत्र का विस्तार अनुवादी है इसलिए इदम ब्राह्मणम का विशेषण भाष्कर भगवान ने आरंभ वाक्य में बताया था विस्तर अनुवादी ये विस्तर अनुवादी इस पद की व्याख्या हुई इतनी भाष्य तो जिस कारण से मुंडक उपनिषद का ही व्याख्यान रूप प्रश्न उपनिषद है उस कारण से पुनरुक्ति दोष नहीं है नहीं हाँ, तो स्वरूपतः अनादि है एक और औपाधिक उत्पत्ति है यदि व्यक्ति रूप से ही अनादि मानना है जीव को तो स्वरूपतः वह अनादि है जो उपहित अंश है वह अनादि है उसकी उत्पत्ति नहीं है उपाधि की उत्पत्ति का उपहित में आरोप है इसलिए औपाधिक उत्पत्ति और यदि वाच्यार्थक उपाधि सहित को लेना है तो प्रवाहरी प्रवाह रूप से अनादि है वो प्रवाह रूप से अनादित्व तो है उसमें व्यक्ति रूप से साधित्व तो है तो भाष्य में आगे एक वाक्य है मुंडक उपनिषद तथा भाष्य काम है मुंडक उपनिषद तथा ये जो प्रश्न उपनिषद है इन दोनों में व्याख्या, व्याख्या व्याख्यान भाव संबंध होने से ही यह बताया जा रहा है कि मुंडक उपनिषद में कहा गया जो अनुबंध चतुष्टय है वही अनुबंध प्रश्न उपनिषद का भी रहेगा क्योंकि प्रश्न उपनिषद कोई अपूर्व अर्थ को नहीं बता रहा है जो मुंडक उपनिषद उक्त अर्थ है उसी का विस्तार से कथन करने वाला प्रश्नोपनिषद होने से मुंडक उपनिषद के अनुबंध चतुष्टय को ही समझ लेना प्रश्न उपनिषद का अनुबंध चतुष्टय। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अत एव विषय तत्र एव उक्तं ये इति इति नेह पुनः याने ने बोध्य अतएव मुंडषद का ही स्पष्टीकरण प्रश्न प्रश्नोपन होने से ही विषय प्रयोजन और आदि शब्द से संबंध और अधिकारी को लेना तत्र तत्र त्र यानी मुंडक उपनिषद में ही व्याख्या भाग में ही कहा गया इसलिए यह यानि व्याख्यान रूप प्रश्न उपनिषद में नहीं कहा जाता हमारे द्वारा नहीं कहा जा रहा है यदि बोध्यम ये समझना चाहिए भाष्य को देखिए आगे ऋषि तो प्रश्न प्रतिवचन ब्रह्मचर्य युक्ते तपो सर्वज्ञ प्रतिवनाख्यायि विद्यातुतवत्सरब्रह्मचर्यसंवायु ते वतलराचार्य वक्त्या ये यहाँ पर ऋषि ये जो कबंधी आदि छह ऋषि हैं इनके प्रश्न क्रम से और आचार्य पिपला जी के द्वारा उन छह ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर ये जो ऋषि प्रश्न और प्रतिवचन रूपा आख्याय का है आचार्य पिप्पलाद जी के साथ इन छह ऋषियों का जो संवाद है रूपा आख्यायिका इसका क्या प्रयोजन है या आख्यायिका क्यों दी जा रही आत्म तत्व का ससाधन निरूपण मात्र कर लो आख्यायिका क्यों बता रहे हैं मुंडक उपनिषद का व्याख्यान करना है तो मुंडक उपनिषद उक्त जो अर्थ है आत्मतत्व उसका साधन निरूपण मात्र सीधा सीधा कर लो यहां कबंधादी कब छह ऋषियों का प्रश्न और आचार्य पिपलाजी के द्वारा उनके प्रश्नों का उत्तर रूपा जो ये आख्यायिका है इसे बताने का उद्देश्य क्या है प्रयोजन क्या है ये जिज्ञासा होने पर भास्कर भगवान ने वाक्य लिखा कि ऋषि प्रश्न विद्यास्तुतये विद्या की स्तुति के लिए है ये आख्यायिका आख्यायिका का प्रयोजन है कि मुंडक उपनिषद उक्त जो आत्मतत्व विद्या है वह प्रशस्त है ये ज्ञापित हो जाए ये आख्यायिका से कैसे ज्ञापित हो रहा है प्राशस्त पराविद्या का तो कहते इस प्रकार ज्ञापित हो रहा है कि एवं संवत्सर ब्रह्म विचर्य संवासादि युक्त तपो युक्त ग्राह्या तो आख्यायिका में बताया गया कि ये जो सुकेशादी छे ऋषि हैं ये परब्रह्म का अन्वेषण करने वाले हैं ब्रह्म जिज्ञासु हैं, पर ब्रह्म जिज्ञासु है आचार्य पिपला जी के पास गए और ब्रह्म जिज्ञासा अपनी रखी लेकिन आचार्य पिपला जी ने आया और तुरंत ही उनका पर ब्रह्म का ज्ञापक वेदों के ज्ञान कांड का पाठ प्रारंभ नहीं किया स्वाध्याय कराना रुको ये अच्छे कमरे हैं आपको रहने के लिए और कल से ही पाठ शुरू कर देंगे ये नहीं कहा हाँ लेकिन ये कहा कि आपको एक वर्ष रहना पड़ेगा ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचर्य का मतलब आचार्य कुल में निवास करते समय उस समय सेवादि कार्य ही प्रधान था लाखों लाखों गायें होती रही पहले और आचार्यों के पास और उन सबके लिए कई गौ सेवक नहीं रखे जाते थे वेतन भोगी सब विद्यार्थी करते थे आश्रम की सेवा भी सफाई आदि तो उसके विषय में कह रहे हैं कि समवसर ब्रह्मचर्य संवास तो ब्रह्मचर्य व्रत से संवास का मतलब हुआ सम्यकवास का यानी तो वहां की गुरुकुल की सेवादि के साथ निवास और तपस्या ये सब करने के बाद सेवा तो आश्रम की करो और भंडारे नहीं होते थे फिर पकड़ी जाती थी ग्यारह बारह बज गए तो झोली जा करके भिक्षा मांगो भिक्षा का अन्न ला करके आचार्यों को भी खिला दो और अपने भी बचा हुआ तो ये सब इसलिए कहते तपोयुक्त ये तपस्या हो, होती थी और इन तपस्या के साथ रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं, उनके द्वारा ग्राह्या है ये विद्या इस विद्या के अधिकारी कौन है तो ये लोग हैं इनके अंदर वो टिकती है विद्या अंतकरण में नहीं तो सहसा नहीं जाता अभिमान अहंकार और अहंकार अनात्म विषय ही होता है अभिमान और ये अनात्म विषय का अभिमान चित्त में रहेगा तो तत्व विषय को वृत्ति चित्त में नहीं रह पाती इसके लिए ये सब निकालने के लिए जरूरी है तो कहते हैं एवं संवत्सर ब्रह्मचर्य संवासादि युक्त ही तपो युक्त ग्राह्या ये ग्राह्या कौन विद्या उनसे वो ग्राह्य है आत्म तत्व विद्या और आदि आ, आ, वत सर्वज्ञ कल्प आचार्य वक्तव्याद जैसे आचार्य पिपलाद जी जैसे जो सर्वज्ञ कल्प सर्वज्ञ तो एक है परमेश्वर और बाकी सर्वज्ञ कल्प है यानी उनकी सर्वज्ञता में ईषद न्यूनता है कमी है परमेश्वर जैसा निरति से सर्वज्ञ कोई दूसरा है नहीं इसलिए आचार्य पिपला जैसे सर्वज्ञ कल्प आचार्यों के द्वारा वक्तव्या है ब्रह्म विद्या आत्म तत्व विद्या इस प्रकार इस आख्यायिका की स्तुति हो जाती है क्याख्यायिका के द्वारा ब्रह्म विद्या की स्तुति होती है महात्म्य प्रकट होता है उत्कृष्ट अधिकारी के साथ और वक्ता के साथ संबंध विद्या का हुआ तो विद्या का महात्म्य प्रकट हो जाता न सा ये न के नितिदी विद्या तो सा यानी ब्रह्म विद्या ये न के नित यानी जिस किसी के द्वारा ग्राह्य नहीं अर्जिस किसी के द्वारा वक्तव्या नहीं वक्तव्या से को दोनों के साथ लगाना न साचित न ग्राह न के न, न, न, न, न वक्त इस प्रकार विद्याम ये ब्रह्म विद्या की स्तुति हो जाती है सा आगे आख्यायिमचर्यतप आदि साधन विधानम् विधान पुराक स्वूपे प्रयोजना साधनेति तो कहते आख्यायिकाया प्रयोजनातरण अस्ति आख्यायिका का अन्वय प्रयोजनातरण के साथ करना तो आख्यायिकाया प्रयोजना अस्ति आख्यायिका का एक प्रयोजन तो हुआ विद्या का प्राशस्त्य बताना और प्रयोजनांतर हुआ दूसरा एक प्रयोजन वो दूसरा प्रयोजन क्या है विद्या प्राचस्त्य से अतिरिक्त वो है ब्रह्मचर्य तप आदि साधन विधानम ये है प्रयोजनांतर तो ब्रह्मचर्य और तप आदि साधनों का विधान ये भी आख्यायिका का, का प्रयोजनांतर है आख्यायिका में यही ब्रह्मचर्य तप आदि साधन का अनुष्ठान विद्या के अधिकारी सुकेशादि ऋषियों के द्वारा देखा गया इसलिए ये विद्या के साधन के रूप में ब्रह्मचर्य तप आदि का विधान ये भी एक आख्यायिका से सूचित होता है ज्ञापित होता है वो किस रूप से ये प्रयोजना क्या नाम ये साधनांतर का विधान बताया जा रहा है तो कहते पूरा कल्प पुराकल्प पूरा कल्प स्वरूप को दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कारणे कहा वो है संप्रदाय पारम्परियण इत्यर्थ बीच में तो लंबा छोड़ा वो व्याख्यान किया है लेकिन तात्पर्य है पुराकल्प स्वरूप का संप्रदाय पारम्पर्य तो संप्रदाय परंपरा से ब्रह्मचर्य तप आदि साधनों का विधान ये भी इस आख्यायिका का, का प्रयोजांतर है अस्ति इति आह इस अभिप्राय से कहते हैं ब्रह्मचर्यादि साधनीति तो भाष्य में है आदि साधन तत्कर्तव्यता तो चव्यता आदि साधन आख्यायिका के माध्यम से सूचित हुआ इससे आने वाले प्रत्येक जिज्ञासु को तत्कर्तव्यता ब्रह्मचर्य तप आदि साधनों की अनुष्ठता ज्ञापित होती है अनुष्ठान इन साधनों का जरूरी है यह निश्चित होता है सुकेशाच नामत इत्यादि भाष्य है व्याख्यान मूल मंत्र का प्रथम मंत्र का तो प्रथम मंत्र के मूल का तथा भाष्य का विचार हम लोग कल करेंगे द्रं कर्णे शुणुयामदेवा भद्रं पशेम क्षेज्रा स्थिस्तुवा बुंशस्तनूसेंदेवितंजदा स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ना विदा स्वस्ति नक्षो अरष्टनेृहस्पतिर्द शाति शातिशा शंकराचार्यं शंकरचार्यव बादरायनम सूत्र्य वंदे भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने वोम व्यादेहाय दक्षिणाूर्त शांति शांति शातिशा महात्मा थोड़ा बैठे रही है